आध्यात्मरामण उत्तरकांड अष्टम सर्ग काल का आगमन लक्ष्मण जी का पर और उनका स्वर्गमन श्री महादेवाच अथ काले ग भर तो भीम विक्रम युधाजिता मातुन प्यहूत गास्सैनिक रामागतस् हवा गंधर्वनायकान् तीसरा कोटि पूरे कोटिपुर रघुनंदन श्री महादेव जी बोले हे पार्वती कुछ काल बीतने पर उग्र पराक्रमी भरत जी अपने मामा युधा द्वारा बुलाए जाने पर भगवान राम की आज्ञा लेकर सेना सहित उनके यहाँ गए वहाँ पहुंचकर रकुलनंदन नंदन भरत जी ने तीन करोड़ प्रमुख गंधर्वों को मारकर दो नगर बसाए वसाए पुरस्क पुष्क अभिषि्य सुत धान्य पुनरागत भरत रात ततः प्रीत रघुश्रेष्ठ तो लक्ष्मण प्रा सादर उन्में से पुष्क और तक्षशिला में तक्ष नामक अपने दोनों पुत्र को अभिषिक्त कर और उन्हें धनधान्य तथा मित्र मंडल से संपन्न कर ये लौट आने आए और भगवान राम की सेवा में तत्पर हो गए नौ तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक लक्ष्मण जी से कहा उभौ कौ सौमित्रे गृह पश्चिम सत्र भिला निर्जित्य दुष्टा सर्वापिण अंगद चित्रकेतु महासत्व परमो दिन नगर नगरे कृत् गत्न कई हे सुमित नंदन तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और वहीं सबका उपकार करने वाले दुष्ट भीलों को जीतकर दोनों के लिए दो नगर बसाओ और उसमें महाबलवान और पराक्रमी अंगद तथा चित्रकेतु का हाथी घोड़े धन रत्नादि उपकरणों से रास तिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास लौट आओ अभिषि सुतौ तीघ्रगछमा साज्ञा पुरस्कृत गजास्व बुलवाह गुंसर्वान्त्री पुनरागत राम सेवा पर राम की इन आज्ञा को शिरोधार्य कर लक्ष्मण जी हाथ हाथी घोड़े और दल बल के सहित गए और समस्त शत्रुओं को मारकर दोनों कुमारों को राज्य पद पर, पर नियुक्त कर लौट आये तथा फिर राम सेवा में तत्पर हो गए ततस्तु काले महते प्रयाते रामम सदा धर्म पथे स्थित द्रष्टुम समागिवेशधारी कालस्तो लक्षण मृतुवाच निवेदय स्वाति मष्टुकाम पुरसोत्तमा विज्ञापनमस्त महर्षि मुख्य चिराय धीम तय तदचन शुवा सौ मित्रेन्व आचक्षेथ राय स संप्रा तदनंतर बहुत सा काल व्यतीत होने पर सर्वदा धर्म मार्ग का अवलम्बन करने वाले भगवान राम का दर्शन करने के लिए ऋषिवेश धारण कर काल आया और लक्ष्मण जी से यों बोला हे hey बुद्धिमान तुम पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो कि महर्षि अतिबल का दूत आपके दर्शन की इच्छा से आया है मुझे उन्हें बहुत देर तक उन महर्षि श्रेष्ठ का संदेश सुनाना है उनके ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने तुरंत ही रघुनाथ जी से कहा कि एक तपोधन आए हैं एवं ब्रवंतम प्रोवाच लक्ष्मणम राघवच शीघ्र प्रवेशताम तात मुनि सत्कार पूर्वकम लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा भैया मुनराज को तुरंत ही बड़े सत्कार पूर्वक भीतर ले आओ लक्ष्मणस्तु प्रावेशयते तुम्हारा प्रावेशापसा ज्वलत तम घृत तं सिथान सौभिगम्य रघुश्रेष्ठम दीप्यमानतेजसा मुनिमधुरा वाक्य वर्धस्येत राघव तब लक्ष्मणजी बहुत अच्छा कह धृतहुति से उज्ज्वलित हुए अग्नि के समान अपने तेज से उस तपस्वी को भीतर ले आए अपनी कांति से प्रकाशमान उस मुनि ने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचने पर उनसे अति मधुरवाणी में आपका अभ्युदय हो इस प्रकार कहा तस्म स मुनि राम पूजा कृत्व यथा विधे पृष्ठ्यग्रो राम पृष्ठो तथेन सह दिव्यासने समीनो राम प्रोवाच तामसम यदम आगतोसी तम इह तत्प यस्वे श्री रामचंद्र जी ने उस मुनि की विधिपूर्वक पूजा की और फिर शांत भाव से रामचंद्र जी ने मुनि से और मुनि ने रामचंद्र से कुशल पूछी तदनंतर दिव्यासन पर विराजमान महाराज राम ने मुनि से कहा आप जिसलिए जहाँ पधारे हैं वह संदेश मुझसे कहिए वाक्यन चोदितच द्वंदमे प्रयोक्त अनालक्ष तदचना ना चतस्रोतव्यम नाख्यात कस्य सुणिया छेद्वा यद्यस्या प्रभो इस वकार वाक्य से प्रेरित होकर मुनि ने कहा वह बात हम दोनों के बीच ही कही जा सकती है और किसी को प्रकट न होनी चाहिए उसे न तो कोई सुने और न वह किसी से कही जाए यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो आपको उसे मारना होगा प्रतिज्ञाया रामो लक्ष्मणम अब्रवी दृष्ट तम मित्रे सौमित्रे नात्र जनोर संशयः ततः यद्यागछति कौवा सोम संशय तथा तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण तुम द्वार पर रहो इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई न आवे यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह नहीं वह अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा फिर उन्होंने मुनि से कहा तुम्हें जिसने भेजा है और तुम्हारे मन में जो बात है वह सब मुझसे कहो ब्रह्मणा प्रेष तो ब्रह्मणा प्रे तो सहकार प्रभु अहम हे पूर्वजो देव तो पुत्र परंत माया संगमीर कालह सर्वर स्मृत ब्रह्म तामा भगवानदेव पूजि रक्षित सर्गलोक समामते पुराकलोका तब मुनि ने कहा हे hey, राम जो वास्तविक बात है सो सुनिए हे ईश हे प्रभो मुझे एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है हे देव हे शत्रुधुमन मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ हे वीर माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ समस्त देवर्षियों से पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है कि हे महामते अब आपका स्वर्गलोक की रक्षा करने का समय है पूर्वकाल में समस्त लोगों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गए थे फिर आपने अपनी भार्या माया के संयोग से भार्य सहित पुत्र मजि जन तया भोगवतम नागम अनुदेश माया जनिवा तम दौ स महाबलौ मधुकैटबको दैत्यौहत्म संचय इं पर्वसंब्धा मेधनीषभ पदे दिव्यार्कस नाभ्यात्त्द्यमी मिधा प्रजाध्यक्ष मयि सर्व नवेदयत सोहम तो संयुक्तसं जगतपतेम फिर आपने अपनी भार्या माया के सहयोग से सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा जल में सहन करने वाले अत्यंत नामक फणधारी शेष नाग को रचा इस प्रकार माया से हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े सूरवीर दो मधु कैटअप नामक दैत्यों को मारा तथा उनके मेद और अस्थियों के समूह रूप इस पर्वतादि से युक्त पृथ्वी को रचा हे पुरुष श्रेष्ठ फिर अपने नाभि से प्रकट हुए दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमल से मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि रचना का सारा भार मुझे ही सौंप दिया हे जगतपते इस प्रकार भार ग्रहण करने पर मैं आपसे बोला जामन रूपी जो प्राणी मेरी विर्य प्रजा का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए तब आप कश्यप जी के यहाँ वामन रूपधारी विष्णु भगवान होकर प्रकट हुए हित मनस भूभारम भध द्रक्षो गुण सेवासुसु प्रजा धरण रावणस्दा कांखी मर्तलोक मुगत दशवर्ष सहसा दस वर्ष शसे स्वात्म पुरा और राक्षसों का नाश करके आपने पृथ्वी का भार उतारा हे हे रणधीर इस समय भी सारी प्रजा को इच्छित उन्न होते देख आप रावण का वध करने के लिए मृतलोक में पधारे थे यहां रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहस्र वर्ष का समय निश्चित किया था सो आपकी मानव शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका है कालस्ताप स्वरूपेणसमीप मुगमत तथो भूय से ते बुद्धि राज्य मुसी तुम तथा सभ भद्रम ते गमने सनाथा अब तापस रूप से काल आपके पास आया है यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुभ हो वैसा ही कीजिए ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है हे जितेंद्रिय यदि आपका विचार भी देवलोक चलने का हो तो आप विष्णु भगवान से सनाथ होकर देवगण निश्चिंत हो जाएं। चतुर्मुख से तद्वाक्यम सत्कार भाषित हसन रादा वाक्यम कृष्ण सांत शौ वचो मेद संतोष परमो गे यदागमन कारण त्रयाणाम अपिलोकानाम कार संभवः काल के मुख से ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर राम जी हसे और सब का अंत करने वाले काल से बोले मैंने तुम्हारी सब बातें सुन लीं वे मुझे भी अत्यंत इष्ट है तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोष हुआ है मेरा अवतार तीनों लोगों का कार्य करने के लिए ही हुआ करता है भद्रम ते स्वागम यत एवाह मनोरथस्तु संप्रा न मेत्रस्ती विचारणा मेवका देवासु वही मैया था तव्य मायापुत्र यहा प्रजापति तुम्हारा कल्याण हो अब मैं जहाँ से आया था वहीं फिर पहुँच जाऊँगा मेरा सारा मनोवरत पूर्ण हो गया इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं है हे पुत्र देवगढ़ मेरे सेवक हैं मुझे जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा है माया से उनके सब कार्यों में अवश्य तत्पर रहना चाहिए